कविता बालकांड दूलह श्री रघुनाथ बने दुल सुंदर मंदिर माही। गावत गीत सब मिल सुंदर वेद जुआ, जुआ पढाही राम को रूप निहारति जानकी कंकन के नग की पर छाही याद सब सुध भूल गही करटे कि रही पलटारत नाहि सुंदर राजमहल में श्री रामचंद्र जी दुल्हा श्री जानकी जी दुल्हिन बनी हुई हैं समस्त सुंदरी स्त्रियाँ मिलकर गीत गा रही हैं और युवक ब्राह्मण लोग जुटकर कर वेद पाठ कर रहे हैं इस अवसर में श्री जानकी जी हाथ के कंकड़ के नग में पड़ी हुई श्री रामचंद्र जी की परछाई निहार रही हैं इससे वे सारी सुधि भूल गई हैं अर्थात रूप की शोभा में मन लीन हो गया है उनके हाथ जहाँ के तहाँ रुक हैं और वे पल के भी नहीं हिलती है परशुराम लक्ष्मण संवाद भूप मंडली प्रचंड चंडी दंड जाको ताही सो कठिन कुठार धार फरबे फर बेको धीर ता को देखिए चहत हूम तुलसी समाज राज तो विराज आज गजराज छोनी छोनी छोनी में जो छोनी पको छोना छोटो बाको विरुद्ध परशुराम जी ने गरज कर कहा राजाओं की मंडली में जिसने शिव जी का प्रचंड धन तोड़ा है और जिसके भूत बड़े प्रचंड है मैं उसी से कहता हूँ मैं अपने कठिन कुठार की धार को धारण करने की उसकी धीरता और प्रसिद्ध वीरता देखना चाहता हूँ वह राज समाज को छोड़कर आज अलग विराजमान हो जाए अर्थात राज समाज से बाहर निकल आवे जैसे हाथी को सिंह पकड़ता है वैसे ही मैं उसे पकड़ूंगा मैंने पृथ्वी पर राजाओं के छिपे हुए छोटे बालक को भी नहीं छोड़ा मैं राजाओं को मारने की उत्कृष्ट कृति धारण किए हुए हूँ निपट निरादरी भोले वचन कुठार पानी मानी त्रास बिहसी ऐसी कही सुज हारे भरे भुवन भृगु तिलक प्रगट प्रताप आप सो कहियों सही टूट्यो सुन जुरे गो बहे नो महेश विनाक में कहां रही? जब जी ने अत्यंत निरादर वचन कहे, तब सब राजा लोग भयभीत हो, ऐसे चुप हो हो। गए, मानो ग्रहण कर लिया किंतु ऐसे अनखावने वचन सुनकर लक्ष्मण जी रोष में भर गए और हंसकर इस प्रकार नम्र वचन बोले थे भिक्कुल तिलक तुम्हारे सुय से चौदों भुवन भरे हुए हैं आपने जो अपना प्रसिद्ध प्रताप बखान किया है सो सब सही है परंतु शिव जी का जो धनुष टूट गया वह तो अब जुड़ नहीं सकेगा इस धनुष में तो आपका कोई हिस्सा भी नहीं था जो आप इतना क्रोध करते हैं गर्भ के अरभ का पटधार उठारु कराल जा लघुवान उत्तर दे तबड़े लरीह मरी है करी हैं कुछ साको गोरो गुमान कहो को। सिक छोटो सो है को। तब परतराम जी बोले जिसके भयंकर कुठार की धार गर्भ के बालकों को धी काटने में कुशल है वही मैं इस राज सभा में पूछता हूं कि किसने इस धनुष को तोड़ा है उसके बल को मैं नष्ट करूंगा छोटे मुँह से बड़े बड़े उत्तर देता हूँ क्या लड़ मर कर कुछ नाम करेगा हे कौशिक यह गोरा और घमंड गुमान से भरा हुआ छोटा सा लड़का किसका है मखुरा खुबे को काज राजा मेरे संग दहे दले जात धान जय जितिया सके गौतम की तीय तारी भार नोचन अतीत भय जनक जने सके चंड बाहु दंड बल चंडी सको दंड खंड जान जीते सदे सदे सावरे गोरे शरीर थीर महावीर दो नाम राम लखन कुमार कोश ले सके तब विश्वामित्र जी ने कहा मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज दशरथ ने इन्हें मेरे संग कर दिया था और इन्होंने ऐसे ऐसे राक्षसों का नाश किया है जो इंद्र को भी जीतने वाले थे गौतम की स्त्री अहिल्या के बड़े भारी पाप को नष्ट कर उसे तार दिया है अब नरनाथ जनक के नेत्रों के अतिथि हुए हैं इन्होंने अपने प्रचंड भुजदंड के बल से शिव जी के धनुष को तोड़ डाला है और देश देश के राजाओं को जीतकर कर जानकी जी को विवाह लिया है इन सांवले और गोरे शरीर वाले बड़े वीर और धीर दोनों बालकों का नाम राम और लक्ष्मण है हे महाराज महाराज दशरथ दशरथ ये देश के कोशल, कोशल देश के कोसल राजकुमार हैं काल कराल निपालन के धन भंग सुन पर थाए लखन राम बिलोक सप्रेम प्रेम महारिश दे फ्री आखि दिखाये धीरे सिरो मन बीर बड़े रघुनाथ सुहाए नायक हे से धनुष सुनकर राजाओं के कराल काल रूप श्री परशुराम जी अपना कुठार लेकर दौड़े मोहनी मूर्ति श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को पहले प्रेम पूर्वक देखा फिर महाक्रोध में आ आंखें दिखाने लगी श्री रामचंद्र जी भी स्वभाव से ही धीर्ष रोमणी महावीर परम विनयी और विजयशील हैं यद्यपि भिवनायक परशुराम जी बड़े सुयोग्य वीर थे तो भी उन्हें अपने धनुष माण सौंपकर चले गए इतिबाल बाल कांड